स्वयं आत्मे पर्याय तेन लोके तय सह प्रयोग न सतः स्वत्व आतत्व ये हुआ था सत्व और आत्मत्व दोनों पर्याय तेन लोके इसलिए लोक में उन दोनों के साथ प्रयोग नहीं होता है इसलिए स्वम का अर्थ या आतुत्व का ऐसे कैसे कर सकते हो सत्व और आत्व तो पर्याय तो स्वयं शब्द घट तो के साथ प्रयोग होता है जड़ के साथ जो जड़ के साथ प्रयोग होने वाला स्वयं शब्द को चेतन प्रश्न शब्द से प्रयोग दर्शना स्वयं आत्मेकत्व न घटते है, घटादी अचेतन पदार्थों तो में भी स्वयं का प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है इसलिए सत्व और स्वयंत्व और आतत्व को लेना दोनों को एकार्थक मान लेना उचित नहीं है गड़ नजारा दी। गड़ा स्वयं इत्येवं जाना सत्व घटादिश अचेतनेश्यता गड़ा स्वयं न जाना अपने आप को स्वयं नहीं जानता स्वयं एक स्वयं स्वयं स्वयं है है है हम ये सब जैसा होता ऐसे घटा न हो रहा घट नग्निव घटादी इस प्रकार से स्वत्व को घटादियों में भी प्रयोग हुआ जड़ में भी प्रयोग इसे स्व शब्द आत्मा का प्रयवाची नहीं हो सकता पूर्व पक्ष कहना है अच्छे सिद्धांत कहता है अच्छे में भी स्वयं शब्द का प्रयोग होता देना है दिखाई है दे रहा है। तो दृश्यता दिखाई दे हमें कोई आपत्ति नहीं क्यों कहते हैं आत्मशब्द तो होता उन जड़ों का भी अधिष्ठान रूप है ना आत्मा ही तो है ना उस अधिष्ठान के स्वयं तो वह अधिष्ठित या कल्पित उस घट के साथ आप अभेद प्रयोग कर दे रहे हो घटा स्वयं घटा स्वयं जो क्यों प्रयोग हुआ घटावच्छि चेतन रूपा जो आत्मा है वो स्वयं शब्द वाच्य है ना घटावच्छिन चेतन रूपा जो आत्मा है या घटाधिष्ठान आत्मक तो चेतन रूपा जो आत्मा है वो कैसा है वो वो स्वयं शब्द वाच्य है और समय उसमें स्वयं पर्यायूता जो आत्मा वहां पर विद्यमान है अवच्छेद रूपेण विद्यमान है जो वह अवच्छेद कर दे रहे हो घटो घटादी स्वर्ण रूपेण घटादियों में भी आत्मा कैसा है स्वर्ण रूपेण है उसका भाषक रूपेण है नाषा सर्वृदय विभा के प्रकाश के द्वारा विद्यमान तो कौन है आत्मा वही प्रकाशकूप को घट के साथ तालाब में अभ्यास कर दिया और प्रयोग कर दिया सब के स्वयं शब्द प्रयोग नूपेण जो घटादियों में आप चैतन्य है होने के कारण से उनमें अर्थात घटादियों में भी स्वयं शब्द प्रयोग कर रहे हो भेद करता हुआ तो कोई विरोध नहीं है घटादी से आत्मचेतन से सत्व चेतना अचेतन विभाग निर्निमित पूर्व पक्ष कहता है फिर तो घटादियों में भी स्वयं शब्द प्रयोग हो गया आत्म में स्वयं शब्द प्रयोग हो गया घटादी जड़ अचेतन और आत्मा चेतन इनका भेदक कौन है हम तो रहे थे चेतन उसे जिसमें आत्मा है, और जड़ है जिसमें आत्मा? नहीं है हैतन विभाग का निमित्त क्या रहा गया कोई निमित्त है अवभाषक रूपे नूपे न प्रकाशक रूप में अधिष्ठान रूपन मान रहे तो जो घट में भी चेतन है आत्मा है और जीव रूपा चित्र में भी आत्मा है तो जड़ चित्र विभाग किस निमित्त से करोगे क्या निमित्त है चेतन अचेतन विभाग निर्निमित्त्या देखो चेतन और अचेतन विभाग आत्मा को लेकर के हम नहीं कर पाएंगे कुठस्थ को लेकर के को लेकर के हम जड़ चित्र विभाग नहीं करना चाहते जड़ चित्र विभाग हम किस आधार पर कर रहे हैं जिन उपाधियों में चिदाभा है चिदावास होगा उन उपाधियों को चेतन का जिन उपाधियों में चिदराबास भाषित नहीं हो रहा हो वो क्यो जड़।, जड़ जीव जड़ जीव जड़ विभाग है तो जो चिदावास के आधार पर है जैसे कांच कांच है सारे कांच है लेकिन कांच और दर्पण में अंदर क्या है दर्पण में पीछे में पारे का रंग चढ़ा हुआ हो वो समझा खाएंगे दर्पण उसको कांच नहीं वो है तो सब कांच और पीछे का हटा देते तो क्या होता वे आर पार दिखे कुछ नहीं है नहीं। वो जो नीचे के परत पारे के पानी के जो दे देते हैं वो क्या करता है उस कांच का नाम पड़ गया दर्पण बाकी कांच रह गए कुछ चारा दिखता नहीं इधर से ये भी जड़ है शरीर घट भी जड़ है सारी उपाधियां जड़ है लेकिन इसमें क्या हो रहा है इस बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया और घटाव की चेतन में यदि बुद्धि हो तो भी उस बुद्धि में क्या हो रहा है चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है अतएव उसको हम जड कहते हैं इसको चैतन्य चिदाभास सत्व सत्व लक्षण कारण शब्द कि चेतना-चेतने विभाग के प्रति चिदाभास का होना और ना होना रूपा कारण का लेकर के कर रहे हैं आत्मा के होने ना होने को लेकर के नहीं कर रहे हैं इति परिवर्ती इस शंका का परिहार कर लिया चेतना चेतन विधा कूटस्तात्ता नहीं किन्तु बुद्धि कृदा आभास गम्यता चेतन और अचेतन का जो भेद है सकूट तो आत्मकृत नहीं किंतु बुद्धि बुद्धि भी कौन सी बुद्धि आभास आभासा एवं बुद्धि कृता आभासा एवं बुद्धि और बुद्धि में पड़ी जो तत्कृत ही चेतन जड़ी भाग समझना चाहिए में ऐसा निश्चय कर लेना चेतन अच्छे चिदावास सत्व सत्वत्मे अचेतन शु आत्मसिगमो निष्प्रयोजन तो घटो घट गट, आदियों में भी आप क्यों मानना चाहते हैं चेतन को क्या प्रयोजन है चेतन मानने का यदि चिदावास प्रति चेतन अच्छे विभाग हो रहा है फिर तो सर्वत्र आत्मा मानने का क्या लाभ घट भी स्वर्ण रूपेण न आत्मा मानने की क्या चलो कोई प्रयोजन नहीं रहा व्यर्थ आत्मा को सर्वत्र मान रहे चेतना चेतन भागस्य सत्वत्व ऐसे भी स्वीकार करोगे तो अचेतनेश आत्मसत विगमो निष्प्रयोजन सचेतनों में आत्मा के होने की जो आपने स्वीकार किया व्यर्थ हो जाएगा तो तो कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा ऐसी आशंका और जवाब दे रहे हैं चेतना चेतन अचेतन विभाग हेतु की कल्पना कहा होगी निरभिष्ठान कोई कल्पना और जब दिया गया नहीं हो सकता अति जड़ों में जो हम चेतन को मान रहे हैं कैले रूपये न मान रहे हैं कल्पना का अधिष्ठानत्व न मान कल्पना का अधिष्ठाना हम घटारी जड़ों में भी चैतन्य आत्मा को मानना चाहते नहीं तो उस घटारी जड़ों का कहा कल्पना कर पाधिष्ठान कल्पना हो नहीं सकता जड़ का अधिष्ठान जड़ कैसे होगा कोई दूसरा जड़ कहां से आया पहले तो है ना इसलिए कदे देखो यद्यपि चेतना चेतन विभाग का कारणत्व कुटस से अनुभगमित्वी कुटस न स्वीकार करने पर भी अचेतन कल्पना अधिष्ठान अचेतन घटादियों की कल्पना का अधिष्ठान रूपेण कूटस्थ अभिगंत कूटस्थ स्वीकार करना ही होगा इस विप्रायेन। इसी विप्राय से कहा गया घटादे है तत् कल्पित सदृष्टान्त वाह प्रश्न उठेगा आपको कैसे मालूम हुआ एक घटादी चेतन आत्मा कल्पित है कैसे मालूम हुआ आपको दृष्टान्त सीधा कहने पर मैं बोल रहा हूँ मान लो तुम्हारे कहने से व्यक्ति सुन प्रमाण अब घत शास्त्र में प्रमाण व्यक्ति सुन प्रमाण क्या शास्त्र प्रमाण दृष्टान समझाओं यहातन आभासूटस््रांति कल घटाधिश्च तथा तथा कल करते हैं आभासिदास ए भी कहां कल्पित है बुद्धि बुद्धि बुद्धि में। में। कल्पित है महाकाश है महाकाश में पहले घट तो आकाश, आकाश बना और घट ने क्या कर दिया आकाश में पर परिचन कर दिया घटाकाश बन गया उसके अपने झल भर दी जल भर दिया और जिस आकाश में घट बना है और जिस घटाटा से जल भरा है और उसी जल में क्या हुआ आकाश का प्रति पड़ गया कि नहीं पड़ गया अगर जिस चैतन्य का प्रति बुद्धि में पड़ रहा है वो बुद्धि कहां है घटगा कहा है आकाश में इसलिए आकाश में ही में जैसे आकाश घट उत्पन्न हुआ उसी प्रकार से पहले आत्मा में बुद्धि तत्व तो पैदा हुआ ठीक और उस बुद्धि तत्व में क्या हुआ शत्रुगुण की प्रक्रिया जगी शत्रुगुण भरा, का गुण अभिभूत हो गया जैसे आकाश में जो खोखा था उसको जल से भर दिया और बुद्धि में विद्यमान शत्रुगुण के कारण से उस पर चैतन्य का प्रती पड़ गया चिदाबास पूछते हैं आकृत चिदावास है क्या वास्तव तो में ऊटस्क कोटस्थ बुद्धि बुद्धि में सत्गुण सतुगुण में चिदात चिदावास चिदा है कल्पित। आकाश में घट घर, घट में जल जल में प्रतिबिंब उसी प्रकार प्रक्रिया पर भी हो गया ना आपका मामला कोटस्थ में बुद्धि कल्पना हुई बुद्धि में सत्गुण की मान्यता हुआ सतुगुण की गण पर प्रतिबिंब पड़ गया चिदाबास हो गया और अंत दो सारी कल्पना का अध कल्पित है कहते हैं यथा चेतने आभास कूटस्थे कूटस्थे सप्तमी है आवास है ना ये आयादेश आयादेश भ्रांति कल्पिता मैंने भ्रांत्या कल्पित भ्रांति कल्पिता जिस प्रकार से चैतन चैतन्य में आभास भी कल्पित हुई है उसी प्रकार से तथा कल्पिता। भी उसी में जिस प्रकार आभास कल्पित था वैसे घटादि भी उसी कोटस में कल्पित है अच्छा तो अब उसके अगर कोई शंका नहीं रह गया मानना ही पड़ेगा दूसरी बात कहता है सब तात्क का है, नहीं ना कहते का सत्य का आत्मवाचक कर दोगे फिर इसी कि प्रसिद्धि के साथ भी, भी स्वयं शुद्ध का प्रयोग होता है के शब्द का आशंका दूर कर दिया अब कहते तत्व के साथ भी तो होता है ना विचार ही हो गए फिर स्वयं शब्द केवल आत्मा का वाचक नहीं तत्का भी वाचक मानना पड़ेगा इधम का भी वाचक मानना पड़ेगा तेदंते स्वत्व आदिषु सर्वगते तेरप्यात्मते श्लोक सिद्धांतुशंता स्वत्व जैसा आप गश अहम स्वयं ग्छा स स्वयं गति सत प्रगण हम के साथ तुम तो के साथ जैसा स्वयं कब्र होने से आपने क्या कहा स्वयं और तो तम और हम चेतन थे साथ तो जैसे कहिए तो वह कहता है इसी प्रकार से तत्ता इदंते के साथ भी तत् और इधम के साथ भी स्वयं जुड़ रहा है कैसे सा देवदत्तो ग स्वयं गच्छत स्व तम वीक्षस्व सव स्वयमेवीक्ष न सकनो देखो यहां सा भी चेतन के साथ जुड़ गया ना सा देवदत्ता सा मैंने तछ देवदत्ता प्रथम पुरुष हो गया गच्छती मैंने सा के साथ स्वयं भी जुड़ रहा है देव चेतन भी जुड़ रहा है सब एक साथ जुड़ गया ना न सदेवदत्त तो स्वयं अच्छा तत्व तो तो तो कर दिया सब्द किसी जुड़ गया स शब्द देवदत्त अन्य पदार्थ से जुड़ गया स शब्द मध्यम पुरुष कौन से जुड़ गया स शब्द अहम उत्तर पुरुष से जुड़ गया जैसे पहले आपने कहा था स स्वयं गश्य अहम स्वयं गच्छा इस स्वयं शब्द को तत्के साथ तम के साथ अहम के साथ जुड़ने से सम और आत्म वाचक ने जैसे कहा तो अब ये जो शब्द है ये भी आत्मवाचक जो देवदत्त है तम और अहम के साथ प्रयोग हुआ इसका मतलब क्या सह शब्द मैंने शब्द पर्याव हो जाएगा आत्मा का सह होने मात्र से सामना प्रयोग होने मात्र से यही पर्यावाची होने लग जाए स्वयं तम पश्य है न आपने पर ध्यान रखना स्वयं गच्छति स्वयं तम पश्य स्वयं अहम गच्छा कुछ भी बोल लो फिर आप इन सभी जगह क्या कर दिया स्वयं को इनसे जोड़ा देवदत्त के साथ तम के साथ आम के साथ इसलिए आपने कहा स्वयं आत्मा का वाचन अब मैं क्या कर रहा हूं सोच जोड़ रहा हूं सदेव ग्री सम गच्छ सो अहम गच्छा है ना सब सा किसके साथ जोड़ा देवदत्त तम अहम के साथ जैसे पहले स्वयं को जोड़ा था इसमें मतलब जैसा स्वयं को साथ तो मैं तुम्हा, देवदत्त सतम देवदत्तम से जुड़ने से स्वयं को अपने क्या कहा आत्मा का, का पर्यावाच तथा तो अब मैं कहूंगा तभी देवदत्तम और जोड़ के हमने प्रयोग किया है अतएव क्या तत्वी आत्मा का पर्यावर छा न चाहिए हो तो गई सा प्रात्र से यदि पर्याय वाचिता मान लो गर्या तो मानना पड़ेगा यथा सुन शब्द के साथ भी अयम देवदत्तो गोम देव गच्छती जो देवद्रत जा रहा है यह जो देवद्रत जा रहा है और अयम तम किम करोशी अरे यह जो तू क्या करेगा साथ आत्मा बोलते हैं ना आत्मा के मैंने इधम शब्द को अहम के साथ, साथ इधम शब्द को, को तुम के साथ इधम शब्द को से जोड़ दिया इसका तो इधम भी आत्मा का परिवार छोड़ जाएगा तत्ते दंते के समान तम नुगते। तम सर्वत्र सर्वत्र साथ में अनुगत होकर प्रयोग होने मात्र से माने तेन नोरू आत्मा के साथ इन दोनों का भी किन दोनों का तत् और इदम का भी आत्मता इतवासिता रूपी आत्मत्व तो आ जाएगा की का? तो से तो में सर्वत्र अनुगत स्व के समान सर्वत्र दंत सर्वत्रता को भी आत्मसर्वदा कि आप इतना सिद्धांत जवाब अगले श्वर में देगा तत्व आत्म तो अधिक वृत्ति आत्म न संभव देखो किसी भी शब्द का किसी भी दूसरे शब्द के साथ पर्याय वाचिका मानना है अन्यून या अनधिक वृत्ति होनी चाहिए व तो शब्दार्थ न्यून अर्थों में नहीं होना चाहिए अधिक में भी नहीं होना चाहिए अन्यून अन्यूना, अनधिक वृत्तित्व शब्दार्थ पर्यायत्व अन्यून अनधिकूनानधिक वृत्तित्व पर्याय तभी पर्यायता माना जाएगा शब्दों का न्यूनाधिक प्रति कहीं प्रयोग में आ गया तब तो उसका पर्यावाची नहीं है यह स्वयं शब्द का आत्मा शब्द जो चेतनों के साथ प्रयोग हो रहा है उसे कहीं न्यूनाधिक नहीं है ऐसा कहीं नहीं है जब आत्मा का प्रयोग न हो और संस्कृत का प्रयोग हो जाता हो न्यून स्थलों में भी नहीं अधिक स्थल में भी नहीं तब जनता में ऐसा है केवल सर्वत्र आत्मा चेतनवाची के साथ ही प्रयोग नहीं होता अनलिख के साथ ही प्रयोग हो जाता तब दौर जा आत्मत्यप्य अनुगत है आत्मत्व न देखिये तत्ता और दंता आत्मत्व से अधिक वृत्तिव होने से आत्मत्म न संभवती और दनता को आत्मा के पर्यावता नहीं मानी जा सकती है अनुगत है फिर भी तथा तय आत्मत्व नहीं संभाव्य संभाव फिर भी इतने मात्र से उन दोनों को लेकर के आप जो है आत्म संभावना नहीं कर सकते क्यों सम्यक जैसा सम्यक प्रयोग हो जाता है उतने मात्र से सम्यक शब्द का आत्व शब्द के, के साथ प्रयवाचता नहीं मान देते आत्व सम्यक ने बोल दिया प्रयवाच प्रयोग कर दिया देखने में लेकिन क्या सम्यक्त्व आत्व के साथ सदा प्रयोग होता है क्या घटत सम्य निष्पन्न यादव प्रयोग अधिक हो गया ना अति प्रयोग हुआ सघट भी तो प्रयोग होता है अधिक वृत्ति होगी ना जब चेतन वाचक कोई शब्द नहीं है जड़वाचक घट शब्द के साथ तभी तो सा शब्द प्रयोग होगा अयम घटो विराष्ट यह झगड़ा है नष्ट हो गया अब यहां देखो इधम से प्रयोग हो रहा है किसके साथ गट के साथ जड़ के साथ होगा अधिक वृद्धि होगी कि नहीं और कई जगह ऐसा है चेतन शब्द प्रयोग है हो रहा है कोई जरूरी वहां स या का प्रयोग हो सह, इदम का प्रयोग के बिना क्या आप केवल चेतन शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं है। प्रयोग सर्वत्र उनका अनुभूति नहीं जिन दृष्टान्तों को आपने दिया उन दृष्टान्तों भले वो अनुगत है लेकिन सर्वत्र अनुगति न्यूनाचिता न्यून नहीं तो तो मान न्यून या, तो या अधिक में हो रहा जड़ों के साथ में भी तत्ता और जनता का प्रयोग हो रहा है जिस क्षेत्र में बोल समझ नहीं मानती तत्वे स्वतमि अनुगत है यद्यपि तत्ता और दोनों सत्व के समान तम आदियों में भी अनुगत है तथापि फिर भी तेज अनुवर्तमान आत्मत्य अनुगत है उनके अनुवर्तमान तेज अनुवर्तमाने उनके अनुवृत होने पर आत्म का भी अनुगत होने पर तद आत्मत्वत्व इत्यादि व्यवहार संभव तद आत्मत्व मातत्व इत्यादि के व्यवहार भी संभव है तयोर आत्व अधिक यदि आत्मा से अधिक अधिस्क में क्या हो गया वृत्ति हो गया क्या प्रयोग क्या कर रहे हो आप इधम आत्मत्तम वह आतत्व है यह आत्व है ऐसे प्रयोग जब कर रहे हैं परिवार में नहीं प्रयोग करे ना हिंदू वस्तु का प्रयोग कर रहे, रहे। वह आत मतलब क्या उसमें आत्मतव कहना चाह रहे वह आत्मत्व है यह आत्मत्व है क्या आत्मा में रहने वाला वह जो धर्म है वह धर्म आत्म आत्मत्व का वह के साथ एक हुआ, प्रवृत् रहने वाला वस्तु में आप आत्मत्व का उत्कृन कर रहे हैं उसमें जो चीज है वो क्या है, है। जिसे पूछा ये घड़ा है इस घट में क्या है आप इस घट में जो है वो घटत है इस घट में जो है जो धर्म है वो क्या है वो वह घटत किस हिसाब किसके लिए किसका द्योतक है धर्म का घटत भी है इस तो वह घटत है घट में जो चीज आप पूछ रहे हो घट में आपके अगर पूछा कि जो धर्म है वह धर्म घटत उसी प्रकार से इसमें क्या है पूछा एक आदमी खड़ा है अरे इसमें क्या है इस आदमी में जो धर्म है वो आत्मत्व है किसने किसरे का तो वह शब्द किसी जुड़ा है जी? धर्म के साथ आत्मत्व साथ मैंने आत्मत्व का पर्याय होता अन्य के साथ तो अनुगत नहीं होना चाहिए ना लेकिन तत्शब्दम शब्द धर्म के साथ भी तो हो रहा है जहां आतुत्व का अनुगत नहीं स्व से भिन्न में भी स्व अधिक में वृद्धि हो गया ना अधिक में वृत्यु हो जाने पर असो पर्याय नहीं माना जाए वही कार्य आत्मत्वम आत्मत्व इत्यादि व्यवहार संभव इत्यादि व्यवहार भी हो सकता है ना जहां आत्मत्व तो का अनुगति नहीं है वहां पर क्या हो गया तत् और इधम का हो गया तय आत्मत्व तो अधिक वृत्तने समझे ना कैसा है तत्व और जनता आत्मत्व की अपेक्षा से अधिक में वृद्धि हो गया न है जैसे आत्म सम्यक्त आत्म असम्यक्तार आत्म परिवर्तमान यह सम्यक्तो जीव जैसे आत्म साथ में अनुगत होता है क्या सम्यक्त और असम्यक्त फिर भी उनको उसकी नहीं माना जा सकता उसी प्रथा एवं प्रासंगिकम इस तरह से प्रासंगिक आदि का का शब्द प्रासिकासिक परिसनाय लोक व्यवहार सिद्धमनोभगति फलित को दर्शन कराने के लिए लोक व्यवहार सिद्ध पदार्थ को ही निरूपण कर रहे हैं तत्व परस्परम प्रतिद्वंद न कोई संशय नहीं है दो-दो जोड़ा है परस्पर विरोधी और विरोधी चीज तत्ता विकृष्ठ के लिए प्रकृष्ट देश क्या होता है विरोधी होता है अन्यत्व ये दोनों विरोधी है स्वयं और भिन्नता स्वयं हो गया स्व के लिए भिन्न हो गया भिन्न के लिए दोनों विरोधी इसी प्रकार से कम और ये दोनों भी, दोन भी दोन है। लोके प्रसिद्ध है लोक में ये अपरस्पर प्रतिद्वंदी है ऐसे प्रसिद्ध होने से ना संशय इस विषय में संशय करना उचित नहीं तत्ता प्रतिवित्व इधंताया दोनों सत्ता और अनेवि सत्स्य स्वयं प्रतिमतायाम लोके प्रतिवंद प्रसिद्ध में भाव एवं लोक प्रकृति प्रकृतिक पठर दृष्टान के आधार पर जो कूटस्थ और जीव की जो चर्चा चल रही है इस चर्चा में क्या लाभ हुआ का वो संग्रह कर बीच बीच में याद दिलाते अन्य प्रश्न में चले जाते हैं ना दोबारा जब लौटते हैं आप भूल जाएंगे कहा क्या चर्चा हुई थी इसे याद दिलाते हैं क्या इसका प्रयोजन हो रहा है प्रकृति विचार में अन्यता प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ्यदान प्रतियोगी कल्पित प्रतिशो अहम आत्मरी कल्पिता अन्यता का प्रतियोगी स्वयं को कहा में देखना है कूटस्थ में देखना चाहिए और त्वंता का प्रयोगी प्रतियोगी एशो अहम यह जो अहम् है इसो आत्मनिकल जीवात्मा चिदावास, चिदावास में अहमता और कूटस में ये स्वयं और अहम का अंतर कर गया। और में दिया स्वयं और चिदावास अन्य प्रतियोगी स्वयं शब्दार्थ त्वंता प्रतियोगी अहम शब्दार्थ चिदावास कूटस्ते कल्पित और सारे के सारे कहा कल्पित है कूटस में ही कल्पित है समझो उक्त प्रकार जीव कुटस्त और भेदे भी सर्वे न जानते बताए तरीके अनुसार और, जीव और जीव फिर भी सभी लोग इस बात को क्यों नहीं जानते हैं? सर्वे किमित न जानती सभी लोग इस प्रकार से क्यों नहीं जानते हैं? क्यों भ्रम में पड़े हुए लोग भेदे तेरंतोरिव स्पष्टि मोहमापन्ना एक अहंता सत्योर भेदे अहंता और स्व इन दोनों में यद्यपि भेद सुस्पष्ट है कैसा है जैसा रजत तो शुक्ति में भेद रूप्यता और इधंता में जैसा स्पष्ट वेद है उसी प्रकार से अहंता और स्व में भी स्पष्ट वेद है लेता। हैं मोहमापात अध्या, में अध्यास की वजह से एकत्र प्रती इनको इनको आभेदपूर्वक व्यवहार करने लग जाते हैं अहम स्वयं करके बोल देते हैं अहम स्वयं से जो व्यवहार हो रहा है ये क्यों हो रहा है अविद्या मोह मोह के कारण, कारण। कर लिया उनत्व को मान लेते हैं बुद्धि साक्ष्य ने कुटस्व्यक्षी कर तुम अशकत्ता बुद्धि का साक्षी कुटस्थ के द्वारा कुटस्थ को बुद्धि के द्वारा प्रतिष्ठ करना संभव नहीं बुद्धि का भी साक्षी कौन है? ऐसे पुटस्त का बुद्धि के द्वारा प्रतिष्ठ करना संभव नहीं था। यो हो, जीव इसलिए प्रतिभा को भ्रांतिया एकत्व प्रतिपन्ना भ्रांति के कारण से एकत्व को प्राप्त कर लिया है ऐसे समझना चाहिए एक वृत्ति में एक कालाव छेदना चीदा भाष और कुटस्थ दोनों का भान नहीं हो सकता एक वृत्ति बनी बुद्धि बुद्धि की वृत्ति जब निकलती है अध्यवसाय में स्वयं बुद्धि भी जान ले हम और कुटस्थ भी प्रकाशन कर ले दोनों एक साथ बहुत अनुभव नहीं आ सकते यही सबसे भारी हम लोगों का समस्या न मोह का न ज्ञान है विवेक कुछ भी कहो वृत्ति को पकड़ रहे हैं तो वृत्ति का रिश्ता प्रकाश अक्षेत्र अच्छेतन को पकड़ रहे हैं तो बुद्धि छूट गई अलग है सोई सो ही गया आज सो जाता है। समाज में पहुंचते पहुंचते नींद आ जाती ध्यान करते आदमी सो जाता तो है ये माया का खेल आप समाज तक पहुंचेंगे जब गरते गरते आदमी सो जाता भगवान का नाम लेने देते बड़ी विचित्र थे आप पाठ सुनते सुनते सो जाते हैं सुनने नहीं देना चाहता माया होने नहीं देना चाहता वृत्ति जब चलती है निकल रही है जब विषय को पकड़ लेती है तो विषय द्वारा ध्यान चला जाता है दिमाग वहां चला गया चेतन का भाव नहीं होता आप वृत्ति को बैठ कर देखना चाह हैं सारी वृत्ति कैसे चल रही है मन वृत्ति बना रहा है आप उसको देखने के लिए साक्षी भाव बैठ देखना चाह रहे हैं देखते देखते आप वृत्ति में बह जाते हैं ये जानती है बुद्धि भी जानती है अहंकार भी जानता है ये अब समाज में चला जाए ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा यदि वृत्तियों को आप देखने लग जाओगे ना एक वृत्ति निकली दूसरी उठेगी निकलेगी उस बीच काल को पकड़ लिया तो ब्रह्मज्ञानी हो गए बीच में क्या होगा विषय आएगी ना बीच में एक विषय को ले गकार हुई फिर पटाकार वृत्ति होनी है तो बीच में क्या होगा गट को छोड़ने के लिए समय लगे ना बीच में निर्विशेष वृत्ति रहेगी फिर बेड़ाकार वृत्ति हुआ स्थिति हुई वृत्ति करनाए थे पट को क्या मिले हुआ फिर अगला वृत्ति तो के में ना बीच में निर्विशेष निर्विषय वृत्ति होगी उसके साक्षात कर कर तो चेतन की अनुभूति हो जाएगी लेकिन होने नहीं देना है ना आपको जहां पोस नो नींद आना ऐसी माया देखे इसे साधना में सबसे बाज़, बड़ा बड़ा बाधक है निद्रा और मनोराज ये ध्यान करेंगी या तो निद्रा आ जाएगी नहीं तो आप अपनी दूसरी दुनिया में सोच रहे पहले क्या क्या सोच रहे हैं सोच रहे हैं वहां खड़ा रहूंगा ऐसा कीर्तन करूंगा ये बोलूंगा वो बोलूंगा जनता मेरे को मानेगी इतनी जनता होगी क्या बदलता भटक जाता है अभिवासना को ले तो मनोराज्य होता है या निद्रा हो सबसे बड़ा और इस पर विजय पाना ही सबसे बड़ा कठिन काम होना और आहारि सबसे, आहार सबसे बड़ा शब्द आहार आहार भी सात्विकता जब तक नहीं आएगी तब से तो निद्रा और मनोराज्य को विजय नहीं हो सकता आहार सात्विक होनी चाहिए आहार की मात्रा भी निश्चय होनी चाहिए कितनी मात्रा शरीर की जीवित रहने के लिए आवश्यक है उसे ज्यादा मात्रा लेंगे तो शरीर हो जाएगा तमोन बढ़ेगा अन्न क्या करता है जो सूक्ष्म रूप है वो तमोण मन के शरीर व्याप्त हो जाता है कुनाली बन करके और अन्न का सूक्ष्म जो रूप है अति सूक्ष्म कर्ण रूप अनुरूप है वो अनु मन में चढ़ा जैसा खा हुए हम वैसा बनेगा यहां पर ऐसे ध्यान रखना है कहते वो सारी ध्यान रखनी पड़ती है अरे आप ध्यान भर नींद आ रही है पार्टी नींद इसका मतलब आप भोजन करना पड़े या तो अधिक खा रहे हो या समुगु या तो रजुगुनी आहार खा रहीन में एक कारण होगा ना तामसी आहार तो नींद या अधिक आहार तो नींद या निराहार तो नींद भगवान ने ज्ञा युक्ताहार विहार से युक्तचे कर्मस युक्त स्वप्नावबोध से योगो छठा गया आहार विहार चेष्टाएं क्रियाएँ सारे न कम अधिक ना हो जाए तो लॉस होगा कम हो तो हर शरीर का अपना अपने जो दूसरों को के नहीं वो छह रोटी खा रहे तो मैं भी छह खाऊ वह नहीं चलेगा वो नहीं हमको देख ले लिया चार खा रहे तो मैं भी चार ही खाऊ नहीं चलेगा मर जाओ तो। <laughs> तुम्हारे शरीर दस के लायक है दस खाओ ना इन ध्यान रखना है खाने की मात्रा स्वयं करना पड़ता कोई कह नहीं सकते तो मित्र खाओ आपको सब निर्णय करना है कैसे निर्णय करेंगे उत्तरवर्ती काल भोजन खाए एक घंटे के बाद आप बैठे ध्यान भोजन में ध्यान भोजन होता है तो ठीक है नहीं होता समझो तुम्हारा खाना गड़बड़ेगा यह तो अधिक खा रही निश्चय करना चाहिए मात्रा का भी निश्चय करो और उसके शात्रुता का भी निश्चय दोनों को नियंत्रण करके स्वयं करना पड़ेगा मुझे इतना खाने पर ठीक रहता है उससे ज्यादा खाता हूं एक किस आहार खाने के बाद ऐसा होता है वो भी निश्चय कर वो आहार को त्याग तभी इसलिए कहते हैं उग्त प्रकार ना सब कुछ हो क्यों नहीं जान पाते कि मोहमापन्ना एकत्र प्रति वह अविवेक ज्ञान हो जाता है विवेक नहीं कर पाते मोह को प्राप्त हो जाते हैं आते हुए एकत्र को स्वीकार कर लेते हैं भेद को नहीं अनुभव कर पाते हैं क्षिणस प्रतिभाषित्रांति के द्वारा जबकि अहम अलग है स्वयं अलग है स्वयं को बोध के अहम सीधा दोनों को एक करके अहम देव सीधा बोधकेण एक अपेक्षा मा इस जीव और कुटस्थ की एकत्र भ्रम क्या कारण है व्यक्ति अपेक्षा ऐसी आकांक्षा के जवाब में अगला श्लोक होगा